मेरे सामने आकर इस प्रकार बोले दूतों ने कहा देव देव ब्रह्मण भूदेव शिरोमणे मुने कृपया हमारी सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनिए मुनीश्वर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से आपके बुद्धिमान शिष्य महाराज उग्रसेन ने कृत श्रेष्ठ अश्वमेज के अनुष्ठान का निश्चय किया है मुने उस यज्ञ महोत्सव में आप शीघ्र पधारे उन दूतों का यह कथन सुनकर नए गरगा चल से द्वारिकापुरी की ओर चला निपश्रेष्ठ उस यज्ञ को देखने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल था तदनंतर आनंद देश में दूर से ही मुझे द्वारिकापुरी दिखाई दी जो नाना प्रकार के वृक्षों तथा अनेकानेक उपवनों से सुशोभित थे बहुत से सरोवर बावलियाँ तथा नाना प्रकार के पक्षी उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे निपेश्वर वहाँ के सरोवर में नील कमल, रक्त कमल, रक्तकमल कमल और पीत कमल खिले हुए थे मुकुंद और शुक पुष्प भी उनकी शोभा बढ़ाते थे बिल्लुकदम्ब बरगद साखू ताल तमाल, बकुल अर्थात मौल श्री नाग के सर पुन्नाग कोविदार पीपल जम्बीर अर्थात नींबू हरसिंगार, आम आमड़ा केवड़ा गोस्तनी कदली जामुन श्रीफल पिंड खरजूर खदिर पत्रबिंदु अगर तगर चंदन रक्तचंद पलाश कपिथ, पाकर बेत बांस, मल्लिका जोशी मोदनी मोगरा मदनबाण सूर्यमुखी प्रियावंश गुलमव खिले हुए कर्णिकार कनेर सहस्त्र कंदुक अगस्त्य पुष्प सुदर्शन चंद्रक कुंद कर्णपुष्प दाडिम, अर्थात अनार अनुजीर अर्थात अंजीर नागरंग अर्थात नारंगी आडुकी सीताफल भूगी फल बादाम, तूल राजा राजाधन एला सेवती देवदारू तथा इसी तरह के अनान्य छोटे और बड़े वृक्षों से सिहरी की नगरी द्वारिका शोभा पा रही थी राजेंद्र वहां मोर सारस और सुक कलरव करते थे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 रैवतक पर्वत अर्थात गिरनार समुद्र तथा खाई का काम देने वाली गोमती इन सब से घिरी हुई श्री कृष्ण नगरी द्वारिकापुरी अत्यंत रमणी दिखाई देती थी उस पुरी में मंगलमय उत्सव की सूचक बंदनवार लगी थी वहां सोने के महल शोभा पाते थे और सदा हृष्ट पुष्ट रहने वाले लोगों से वह पुरी भरी हुई थी सोने के हाट बाजारों तथा सुंदर ध्वजापताकाओं से द्वारिकापुरी की अनुपम शोभा हो रही थी बहुत से ऊंचे ऊंचे विष्णु मंदिर तथा शिव मंदिर दृष्टिगोचर होते थे बड़े बड़े सौर्य संपन्न यादव वीर उस पुरी की शोभा थे सहस्त्रो विमान सैकड़ों चौराहे तथा चितकबरे कलश उस पुरी की शोभा में चार चांद लगा रहे थे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 राजर्षि उग्रसेन मुझे आया देख बड़े प्रसन्न हुए और इंद्र के सिंहासन से उठकर खड़े हो गए भोपाल उनके साथ छप्पन करोड़ अन्य यादव भी थे उन्होंने नमस्कार करके मुझे सिंहासन पर बिठाया और मेरी पूजा की समस्त यादवों के समीप मेरे दोनों चरण धोकर राजा धीराज उग्रसेन ने चरणोदक को सिर पर चढ़ाया और कहा उग्रसेन बोले विपरेंद्र मैं देवर्षि नारद के मुख से जिसके महान फल का वर्णन सुन चुका हूँ उस अश्वेध नामक यज्ञ का आपके आज्ञा से अनुष्ठान करूँगा जिनके चरणों की सेवा करके पूर्ववर्ती भोपालों ने जगत को तिनके के समान मानकर अपने मरोरत के महासागर को पार कर लिया था वे भगवान श्री कृष्ण यहाँ साक्षात विद्यमान है श्री गर्ग जी मैंने कहा महाराज यादव नरेश आपने बहुत उत्तम निश्चय किया है अश्वमेध यज्ञ करने से आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी तृपेश्वर अश्व की रक्षा के लिए कौन जाएगा इस बात का निश्चय कर लीजिए क्योंकि भूमंडल में आपके शत्रु बहुत अधिक हैं पूरे एक वर्ष तक आपको असीपत्र व्रत का पालन करना होगा तभी यह श्रेष्ठ यज्ञ सकुशल संपन्न हो सकेगा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 हंसते हुए कहा भगवान श्री कृष्ण बोले हे बलवान युद्ध कुशल समग्र यादव वीरों महाराज उग्र से इनके सामने मेरी बात सुनो जो मनस्वी एवं महारथी वीर भूमंडल के समस्त राजाओं से अश्व में यज्ञ संबंधी अश्व को छुड़ा लेने में समर्थ हो वह इस पान के बीड़े को ग्रहण करे श्रीहरि का यवचन सुनकर युद्ध कुशल यादव वीर अभिमान शून्य हो बार बार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 श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाकर तत्काल इस प्रकार कहा श्री अनुरुद्ध बोले जगदीश्वर मैं समस्त राजाओं से श्याम कर्ण की रक्षा करूँगा आप मुझे इस कार्य में नियुक्त कीजिए दीन वत्सल गोविंद यदि मैं घोड़े का पालन नहीं कर सकूं तो उस दशा में मुझ दीन की यह प्रतिज्ञा सुनिए क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध किसी ब्राह्मणी के साथ व्यवचार करने से जिस दुखदायनी दुर्गति को प्राप्त होते हैं निश्चय वही गति मुझे भी मिले देव जो ब्राह्मण को गुरु बनाकर पीछे उसकी सेवा नहीं करता है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 श्री कृष्ण बोले अनिरुद्ध तुम एक वर्ष तक अश्वमेधी अश्व की समस्त राजाओं से रक्षा करते हुए फिर यहाँ लौट आओ इस प्रकार से गर्ग गर्गसहिता के अंतर्गत अश्वमेध चरित्र में सुमेरु में गर्ग जी का आगमन नामक नौवां अध्याय पूरा हुआ